संयाम देवा भद्रम पशेम्षा धीर क्षेमी देव ही तम यदा स्वस्ति न इंद्रृद्ध स्वाह स्वस्ति नको काल स्वस्तिशेमि शस्ति नो बृहस्पतिदा ओ शांति शांति शांति पांचवे तक हो जाए ना पाँच तक तो आगे जो है ना वो कर्मी है उस कर्मी को कैसे ले जाते ये बता रहा है स्वागत करते हुए हाँ क्योंकि वो कर्म के ना पुण्यात्मी तो कल जो बता ना अनिमा वही है अनिमा है महिमा है गरिमा है लगीमा है प्राप्ति प्राकम्या, आ, आ, ये अष्ट सिद्धि भगवान बादशेखर ने अलग किया है अच्छा विद्या सिद्धि जन्म सिद्धि करके अलग किया अष्ट सिद्धि है और नवनिधि है हनुमान जी को ना अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाते हैं उनके भी दाता है हाँ नवनिधि वही महा पद्म पद्मो मकर मुकुंदा कुंद नीलश्चर निधयो नम ये नम निधि खजाने हैं क्या हाँ अंतिम है महाफद्मा असीम है महाफद्श पद्मश्च और शंक मकर कश्चो और मुकुंदा कुंद नीलश्चरव क्योंकि संस्कृत में है ना वाम आगे बढ़ते जाता खरब है खराब है खराब के बाद नील नील के बाद कुंद कुंद के बाद मुकुंद ये और ऊपर वाली है सब ऊपर ऊपर जाएंगे ना खराब तो लोक में प्रश्न अरब खराब खराब हाँ। तो खराब से भी ज्यादा है अपना ये नील नील के बाद कुंद कुंद के बाद मुकुंद मुकुंद के बाद कश्यप कश्यप के बाद मकर मकर के बाद शंख शंख के बाद पदमा महापद्मा ये नवोनिधिमान है नवोनिमान है पद्म भी हमारे में आते हैं पद्म पति पद्म इसमें भाँ भाँ में तो अरब खराब है इसका ज्यादा खराब से ऊपर नहीं आ, है नहीं मैंने शब्द सुने हुए हैं वो तो शास्त्रीय शब्द भले हो वैज्ञानिक लोग खराब ही नहीं गिनते खराब तक जाता है ना अरब खराब ये मान तो इसके ऊपर नहीं है यहाँ तो हमारे कहा बस खराब के बाद है नील शुरू होता है नील के बाद कुंद कुंद के बाद मुकुंद मुकुंद के बाद कच्चप कच्चप के बाद मकर मकर के बाद शंख किसको बोलते बोलते हैं को भी ना नहीं का एक नाम है हाँ, हाँ। अनंत वैसे भी बोलते हैं ना मगर मच्छी है ना मगर माने कश्यप हो गया मतलब मगर मच्छी को ही मकर बोलते है इसलिए मकर राशि होती ये निधि आगे कर्मी को ले जाने के लिए हम मकर दे के इति पीछे कहा देता ना अग्नि क्या करती है सूर्य रश्मि को सौंप देती है ना पीछे बताया था ना और उसके बाद कर्मी को कौन ले जाते हैं सूर्य का रश्मि बताया था ना जी माने उनका यहाँ सूर्य का रश्मि आ पाता था कि देवता लेना है अभिमानी देवता है ना दक्षिण ऊपर ऊपर से सूर्य रश्मि हाँ बस उनमें रश्मि से उपलक्षित है रश्मि अभिमान देवता ले तो इसलिए देवता ले जाते है तो रश्मि जड़ है उनमें सामर्थ्य नहीं तो ये बोलते सूर्यशा रश्मि भीर अतः सूर्य के किरणों के द्वारा यजमान यजमान बोलते कर्मी उस कर्मी को कथम वह कथम बोल तो किस प्रकार ले जाती पीछे बताया था हाँ, सूर्य का रश्मि ले, तो हाँ, ले, हाँ, तो ले जाती है ना सूर्य की रश्मि तो माध्यम हो गई ले जाने वाली या उनके देवता आहुति किरण रूप होकर पीछे बताया था ना आहुति किरण रूप हो जाती है तो किरण रूप बनी हुई जो आहुति यजमान को कैसे ले जाती है क्या उसको डांट फटकार के ले जाती है अथवा सम्मान पूर्वक ले जाती है होता ना जैसे एक कई दी को पुलिस खींच करके ले जाते अपमान करके और एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पसंद फूल डालते हुए ले जाते हैं ना ऐसे यहाँ किस कैसे ले जाते हैं ये बात पर कथम बोल तो सत्कार पूर्वक ले जाते हैं अथवा अपमान पूर्वक ले जाते तो उत्तर बोले यहाँ अपमान नहीं सत्कार से ले जाते हैं तो उसको बोल रहे हैं ये ही ये ही ते तमाु ब्रह्मलोकः सूर्यम वह तम बोलते यजमानं आगे है ना ये ही, ये ही, ये हो गया दो बार आइए आइये आइये करके आओ आओ करके ये ही, ये तो संबंध है ये ही ये तो ये ही ये अण हो गया तो तम तम बोलते यजमान उस यजमान को आहुतया विशेषण है सुवर्चा आहुतया आहुति का विशेष विशेषण है सुवर्चस् हाँ सुवर्चस बोलतो अत्यंत देदीप्यमान वर्चस कहते हैं प्रकाशमान दीप्तिमान दुतिमान कांतिमान सभी अर्थ में होता है मान, मान, मान, मान, तो अत्यंत क्या है देदीप्यमान दीप्ति युक्त जो आहुति वर्चस्व भी हाँ वर्चस भी बोलते द्वितीय भी कहते कांतिमान भी देप्यमान तो देप्यमती जो आहुति है ना आहुतया तम आगे ना तम आहुतया बोलते ये ये ही वाहन ये ही, मतलब आइए आइए आपका भाग्य है मतलब भाग्य है तो ब्रह्मलोक में ले जाना मतलब लोग नहीं यहां। अब बताएंगे वहाँ ब्रह्मलोक कैसे प्रयोग किया करे वो हम ब्रह्मलोक वो ब्रह्मलोक नहीं है हाँ ये शब्द का अर्थ है ना प्रकरण को देके अर्थ करना पड़ता है है पूरा प्रकरण को दे के अर्थ करना पड़ता हाँ, हाँ, तो है ये संस्कृत का विषय है तात्पर्य देखना पड़ता शब्द का तात्पर्य किसमें है स्थित का तात्पर्य ब्रह्म लोक वो ब्रह्म नहीं जा सकता ये प्रकरण कर्म का है कर्म का प्रकरण में ब्रह्म लो वो स्वर्गल हो क्यूँ ब्रह्म का आगे बताएंगे प्रकार है मैं बता रहा हूँ तो उसको वह किसको तम वहंती वाहन भाई यजमान वह कौन सूर्य से रश्मिभिर् यजमान तम यजमान वह तम कहे तम यजमानम, यजमानम। उस यजमान को ये कर्म है वह क्रिय है ना ले जाने वाले कौन है आहुति जी। तो किससे सूर्य रश्मिभि ये माध्यम है दत्ता अथवा तो दंडेन करता हो गया हो गया करण हो गया इसी प्रकार यहाँ ये अपने ये साधन अथवा देवदत्ता गया करण इसी प्रकार ये गमन का वह क्रिया हो गया वह हो गया यहाँ वहां बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। ये जमान, के है यजमान अनेक यजमान वह यजमान जाने वाले इसको रश्मि भीर के साथ वहां लगना चाहिए नही रश्मि भीर रश्मि के द्वारा है ना रश्मियों के द्वारा तम वहो तो तो तो के द्वारा तमोह यजमान यहाँ एक वचन है नश्मि के द्वारा उसे यजमान रश्मियों के द्वारा तम वोहती हाँ रश्मि के दो मार्ग के द्वारा वह आहुतया उसको लेके होगा भी बहुवचन आहुतया करता है ना आहुतयाश्मीवीर यह मार्ग है इसलिए आहुति बहुवचन है आहुतया है ना बहुवचन है इसलिए वहंती करता वो है ना तो सूर्यश रश्मिवीर वहंती किसको यजमान कैसा फटकार करके नहीं प्रियाम वाचम अभिवदंत अभिवजंती अभिवदंत्यो है अभिवदंती है वदंती वदंत्य के वदंत्यो बनता है ये करके तो प्रिया वाचम बोल तो प्रिया अत्यंत मीठी मीठी वाणी के द्वारा अभिवदंत तो कहा कर मधुर वाणिश तो क्या वाणी में एक महत्ता है ना वाणी आया उसमें भाग होता है कथन है भगवान के गुणों वाणी दिया है भगवान का गुण कथन का महाभारत में ये भी कहा दिया है यदि तो आपके पास जिन ही इनको एक आ रहे तो एक रोटी तो खिला सकते है तो चलो एक रोटी भी नहीं बैठने की जगह तो है बेटा के जल तो दिला सकते तो वो भी नहीं दे सकते भगवान ने आपको वाणी तो दिया तो मीठी वाणी से तो उसको कम से कम सांत्वना तो दे दो महाभारत तो इसलिए यहाँ भी प्रेम वो आचाम अभिवदन क्यों अर्थात अत्यंत जो प्रिय वाणी कहाकर तो अभिवदंत्य बोलते कहाकर उस यजमान को अर्चयंत्य और बीच बीच में उसको सत्कार भी करते ऐसा नहीं एक तो वाणी से ही बोला जाता है ये वाणी से नहीं साथ साथ में उसकी सत्कार भी करते बीच बीच में वाणी से नहीं सत्कार के तो इसलिए अर्चयंत्य तो उसको यजमान का अर्चना सत्कार करती हुई कैसा तो बता रहा। वापुन्या। हाँ एक वो अपना आते है ना इसलिए करके तो अर्चना करते हैं मतलब अर्चना बोलते सत्कार करती हुई आवती है ना आउती होने से शिलिंग में प्रयोग <clears throat> है ना तो इसलिए अर्चयत्या अभिवदंत सब शिलिंग में प्रयोग उसका अर्चंत्या अभी वदंत्या कैसा येष वा पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक अरे ये तो ये ये जो है ना आप जा रहे बोल हैं वह बोलते युष्माक बहुवचन है आप लोगों का हा। क्या है सुकृत सुकृत का मतलब अत्यंत जो पुण्य के द्वारा पवित्र सुकृत तो पवित्र सुकृत का मतलब पवित्र है ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक का मतलब है यहाँ कर्मलोक का ब्रह्मलोक मतलब कर्मलोक तो पवित्र कर्म भी अच्छे कर्मो को भी तो कर्म बोला हाँ, जाता हाँ तो मतलब पवित्र पुण्य कर्म सुकृत शुभ कर्म पुण्य कर्म है शुभ कर्म का नाम है पवित्र तो पुण्य का मतलब क्या पुण्य पवित्र ही होता है ना पुण्य तो पवित्र होता है खाली पुण्य तो अलग बात होता है दोनों भी उसको भी पवित्र माना जाता है पुण्य कर्म के द्वारा होने वाला पुण्य माना जाता है तो वो पवित्र माना जाता है तो इसलिए पवित्र ब्रह्मलोक है ब्रह्मलोक बोलते कर्मलोक तो कर्मों पर ब्रह्मी की देते कर्म को भी क्या है ब्रह्म कहा गया और कर्मी को भी ब्रह्म कहा दिया है अपेक्षकृत ये ब्रह्मलोक है ना अपेक्षकृत ब्रह्म लोक है क्योंकि वो दिन भी बताया था आपने मैंने दृष्टांत तो भी दिया था मान लीजिए आपसे पूछे आप कहाँ रहते हो आप बोलेंगे कहा उल्लास नगर में रहते पहले बोलेंगे बाहर से कहा भारत में रहते जी भारत में भारत में कहाँ रहते महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में कहा उल्लास नगर में ठाणा डिस्ट्रिक्ट तो उल्लास नगर में कहा अमुक मोहल्ले में उसके बाद कहाँ अपना घर में तो घर भी आपका भारत एक देश हुआ क्या नहीं तो ना पहले भारत जी कहाँ गया वही से ही स्वर्गलोक के ऊपर सारे ब्रह्मलोक माना जाता है भू भुआ स्वा महा जना तपा और सत्य सात लोग हैं ना ऊपर तो स्वर स्वलोक के ऊपर के सारे ब्रह्मलोक माना जाता है स्व भी तो स्वर्गलोक है वही बता रहा हूँ स्वा और स्वा के ऊपर है ब्रह्मलोक माना जाता है तो ब्रह्म का एक अंश है वो वो अंश है जैसा हम भारत में रहते पूरे भारत में का भारत में एक देश में रहते नहीं वैसा ही यहाँ भी स्वर्ग उसका एक अंश है एक अंश तो इसलिए जो स्वादिज लोग है अंतिम जो लोग है पड़ाव श्रम वहाँ से वापस नहीं आते सत्य। बाकी सब वापस आते सत्य लोग है वहां से एक दो वापस आते बाकी नहीं आते सत्य लोग से अश्वमेहर उपासक और पंचाग्नि उपासक ये वापस आते अश्वमेध माने कर्म करने वाले कर्म करने वाला हाँ अश्वमेध उपासक नहीं आते, कर्मी अश्वमेध कर्म आतेमेध ये वापस आते हैं और पंचाग्नि उपासक है वो वापस आते तो इसलिए वो भी स्वर्गलोक माना है जैसे आप कहाँ रहते हैं फिर भारत में तो वैसे ही स्वर्ग लोग एक अंश है तो इसलिए यहाँ अपेक्षित ब्रह्म लोक जो क्योंकि ऊपर का भाग है स्वासय पर ब्रह्म लोक ही माना है इसलिए उसको ब्रह्म लोक वो ब्रह्मा सीधा ब्रह्म लोक नहीं सत्यलोक है ना वो ब्रह्मा, वो मुख्य ब्रह्म लोक तो इसलिए हम बोल रहे ब्रह्म लोक कहा ब्रह्म लोक बोलते स्वर्गलोक अर्थात ये आपका पवित्र स्वर्गलोक है क्योंकि आपने पुण्य कर्म किया है पवित्र कर्म किया है इसलिए पवित्र ब्रह्म लोक आपको मिल रहा है इस प्रकार स्तुति करते ले जाते भाष्य में देखिए सरल है ये ही इति आह्वयंती आहवयंत्या ये ही ये थी आह्वयंत्या अतः तो ये ही ये इस प्रकार पुकारते हुए आह्वान बोलते पुकार वो मुझे आह्वान कर रहे आह्वान का मतलब देवता का आह्वान करो बोलते है ना अभिषेक करना है देवो भूतवा देवान यजती तो इसलिए देवताओं का आह्वान किया जाता है अंगन्यास का मतलब क्या है सारे देवतों को न्यास करके आह्वान करना सिर <coughs> में रुद्रा है आमुखे है करके सारा पवित्र करके। मतलब तो पूरा आह्वान करके अपने को ही शिव भूतवा शिव उपासित देवभूतवा देवता, देवता है का उपासना की जाए अपने को देवता मान के ही उपासना की जाए वहां में तभी अंग न्यास है ना सब तो आह्वानंती बोलते पुकारना बुलाना इसलिए ये ही ये आह्वान आई ये आई ये इस प्रकार पुकारती हुई सुवर्त्यसो मंत्र में है ना जी तो उसका दीप्ति दीप्तिमत्या अवति का विशेषण है अवति कैसे है दीप्तिमान दीप्तिमान अत्यंत देदीप्यमान है प्रकाशमान सत्व प्रदान होने से देदीप्यमान मानाता है रजोगुण और तमोगुण है ना ये ये मानता है क्योंकि सत्व का नाम है शांत रजोगुण का नाम है घोर माना है तमोगुण को मूढ़ माना है शांत माना है, है। रजोगुण से, से और ये शांत माना है घोर माने घोर मतलब उग्र भयंकर हाँ रजोगुणी भयंकर रूप धरता है ना क्रोध है काम है द्वेष है ये सब रजोगुण का है ना तमोगुण भी नहीं मार सकता है सतोगुण पड़ा रहेगा पड़े रहेगा बस बस वो किंग करता हूँ क्या पता नहीं आलच पड़े रहेंगे और सत्योगुण भी नहीं करेंगे और रजोगुण सदा ज्यादा करते हैं राग है क्रोध है ये सब रजोगुण का विशेष प्रवृत्ति है चंचलता है शांत रहते है। बिल्कुल शांत और ये है दो गुण है ये अपना आप साथी बना देते हैं उसको बुलाने का कोई जरूरत नहीं रजो और तमोग हाँ, सत्योगुण आपको बार बार आपको अपनाना पड़ता है तो भी वो रुकता है ये भी था। उसको आपको अपनाना पड़ता है और दो गुणों को अपनाना वो अपने को ही अपनाते तो इसलिए सत्योगुणों को आने नहीं देते वो एक दूसरे को दोस्ती हो जाता है रजोगुण और नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, रजोगुण नहीं, रजो तो और तमोगुण है ना उसको अपनाने का कोई जरूरत नहीं वो आपको ही अपनाएंगे अपना अपनाता है अब दोनों में मिलजुल भी होता है यहाँ से वहाँ जाता है और सतोगुण आने नहीं देंगे वो तो आने नहीं देते हाँ सतव गुण को आपको तो अपनाना पड़ता है और सत्ता को अपना के रख दिया उसके बाद दोनों को फुदकार देंगे आने नहीं देंगे वो रजोगुण तमुन को आने नहीं देंगे एक बार अपना के रख दिया उसको तो दोनों को पा, पास में आने दे देंगे इसलिए दोनों आने नहीं देता है नहीं पहले इसको अपनाना पड़ेगा ना, ना पड़े तो ये बोल रहे हैं दीप्ति मत्या किमचा प्रयाम एक तो दीप्ति है और किमचा प्रियाम बुद्धोस्तम और क्या और प्रिया है वो भी अच्छे लगने वाले हाँ इष्ट है इष्ट वस्तु भी प्रिय होता है प्रिया इष्टाम वाचा प्रियम करते इष्ट अनुकूल वचन है इष्टा ऐसा तो इष्ट एक ही है बाकी तो अपेक्षाकृत इष्ट जी प्रिया तो एक ही है एक ही है बस है ना आत्मा, आत्मा परम प्रेमास्पद पुत्रा द्वित सर्वस्मा प्रिय बाकी तो अपेक्षाकृत है वासना को लेकर कुछ प्रिय होता है कोई अप्रिय होता है अपना वासना को लेकर संस्कार को लेकर कुछ किसी को प्रिय होता है कुछ प्रिय है बाकी प्रिय प्रिय एक है। ही प्रिया है मुख्य प्रिय वही का तो वचन है ना अनुभव नहीं, नहीं। अपना अनुकूल को कर वासनों को लेकर प्रिय होता है एक किसी को प्रिय है दूसरे को प्रिय नहीं बाकी वही भाषाकार ने कहा दिया शतः सबसे प्रेम है आत्मा में क्योंकि सच्चित आनंद स्वरूप है आ, तो उसकी उपलब्धि हो रही है बुद्धि प्रेम का सम्बंध है विजातीय शरीर हो गया शरीर आदि उनमें हो तो गया दोनों से उत्पन्न हुआ तीसरा हो गया उनमे प्रेम हो गया उसका पालन पोषण करने के धनादि चाहिए उसमें प्रेम हो, का तार का संद का संद प्रेम हो गया मकान में प्रेम आपका विस्तार है बस भरते गया इस प्रकार इसका स्रोत मूल वही वहां से तो इसलिए हम बता रहे इष्टम वाचम इष्ट बोलते तो प्रिय वाचम आदि लक्षणा भी भाषाकार बोल रहे इष्ट इष्टवाचन कौन है प्रिय वाचन वही स्तुति आदि से कौन प्रसन्न नहीं होता है <laughs> दुष्ट के भी आप स्तुति कर दीजिए वो भी आपको प्रसन्न हो जाएगा इसीलिए स्तुति आदि आदि से भी स्तुति है उसको सत्कार देना सब तो इस वचन से बोलकर तो स्तुत्यादि लक्षण न... भी वदंत्या वदंत्य बोल तो बोलकर तो उसी का अर्थ कर रहे उच्चरंत्य स्तुति है अथवा बीच बीच में उसकी कुछ प्रशंसा आदि अन्य श्लोक बोलते हैं इस प्रकार तो इसलिए उच्चरंत्या और अर्चयत्या केवल उच्चारण मात्र नहीं है अर्चय त्य बोलते पूजा उसके भी करेंगे बीच न... बीच में पुष्प डालेंगे क्रिया से स्वागत है और पैर में सिर मेरा बढ़ा लेंगे चार दोनों वाणी से बोल रहे से उसमें पुष्पादि के द्वारा अच्छा पूजा यन्त्या। यन्त्या। और ऐसा वो वो बोलते कम वो है ना युषमा शब्द के वस्ना सादेश होता है युषमाकम पुण्य हाँ अन्यत्रा ओहो ओहो करके ऐसे बोल अरे ये आपको कितना पुण्यवान है योग सूत्र में योग सूत्र में वहाँ उठाए जैसा साधक साधना में परिपक्वता हो जाता है बिल्कुल तो वहाँ इंद्र ही विमान लेके वहाँ पहुँच जाता है ओहो तो धी तो तो भाग्य हमारे आपके इतना भाग्य है आपके लिए स्वर्ग खुला है वहाँ का सारा भोग है विमान भी तैयार है, बैठो इंद्र आता है वहाँ तो उसके बाद वो इंद्र को भी उपेक्षा करता है तो वहां कहा गया इंद्र को त्यागने के बाद अभिमान नहीं करना चाहिए अरे मेरा पास इंद्र आ गए तो मैं उसको फटका वही आपको कभी उसमें दोबारा राग में डालेंगे उसमें योग ये क्या है इंद्र मेरा पास आया था इंद्र को मैंने हटा दिया एक तो है।, है।, है ना अभिमान देवताओं पर अपना अपना देवता, तो देवता, देवता तो मतलब नहीं उनके देवता है जैसे की रामचंद्र कोई तो तो तो तो नहीं तो सभी भी फिर भी तो हम लोग स्तुति करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी देव होता है निंदा और स्तुति से परे नहीं <laughs> हाँ एक आत्मा राम है आत्मा तत्व बाकी जो भी देवता है निंदा से भगवान तो श्री राम श्री कृष्ण ने भी मार दिया एक सौ आठ गाली दिया था ना तभी मार दिया था <laughs> उन्होंने हाँ बस इतना है उनको मौका ज्यादा दिया बस इतना तो तो हम, हम तो दो, दो गाली से, दस से मार एक सौ तो तो तो आठ बात है, तो तो है। तो ले इंद्र लेने आया मगर इंद्र को भी उपयोग किया फिर उन्होंने अहंकार भी अभिमान भी नहीं किया ये जो अवस्था स्थिति है देवता भी परे है इंद्र तो स्तुति करेंगे तो आपको निंदा करेंगे तो आपको ये परेशान करेंगे इंद्र देवता तो, देवता होने से थोड़ा ब्रह्म हो गए उसके लायक में नहीं होता वो निर्नमस्कार, नमस्कार करो वो करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो जानते हैं निंदा क्या उसमें ब्राहने में कहावता भी उसको विघ्न डालते पहले क्यों इसलिए हमारा पशुता भी वो तो पशु से ऊपर उठेंगे पशु भाव से इसलिए वहाँ विघ्न डालते देवता हमारे से आगे भी तो जा रहे हैं हाँ। तो को तो वहां दिया नहीं। जैसे कोई एक मालिक है उसके नीचे कोई काम कर रहा है वो ये भी मालिक बने मालिक को इष्ट नहीं होता कोई कोई भले हो नहीं तो मालिक नहीं चाहता ये भी मालिक बनेगा ऐसे ही देवता गौतम बुद्ध के लिए आता ना उसके आगे कई देवता आते थे बहुत तो बहुत योगियों के सामने आते हैं वो योग सूत्र में बटा है जैसे जैसे आप साधना करेंगे ना कि रिद्धि सिद्धि आके उसको बहुत तय करते हैं ऐसा आया है तो ये भी बाधक माना जाता है इसलिए वो युष्माकम पुण्य सुक्रता सुक्रता मतलब पवित्र अत्यंत पंतः ब्रह्मलोका वह सुर्थ कर ब्रह्मलोक बोलो फल रूप कर्म का फल रूप वो ब्रह्मलोक नहीं लेना आपने जो कर्म किया है ना अग्निहोत्र आदि उसका फलरूप अतः स्वर्गरूप यहाँ ब्रह्मलोक अर्थ है स्वर्गलोक एवं प्रयाम वाचम अभिवदंत्यो इस प्रकार मीठी मीठी वाणी के द्वारा उसको बोलते हुए कहते हुए अभिवदंत्यो वह आहुतिया उसको ले जाती देखिए आहूति शब्द से ये लेना देवता लेना सर्वता उसका अभिमानी हाँ देवता क्योंकि आहूति जड़ है वो नहीं ले जा सकता इसलिए यहाँ कृष्ण पक्ष अपना दक्षिणा दक्षिणायन मार्ग की जितने भी देवता है ना वो सीमा है वो वहाँ तक पहुँचाएंगे जैसा पहले रात्रे रात्रिमानी है वो अर्चिरा अर्चिराभिमानी को इसको अपना धूमा धूमाभिमानी को देंगे धूमा धूमाभिमानी देवता है कृष्ण पक्षाभिमानी देवता तक पहुँचाएंगे 네. तो कृष्ण पक्षाभिमानी देवता, देवसाये देवता देवसाये है दक्षिणाभिमानी छः महीने के देवता को पहुँचाएंगे और वो जाएंगे सूर्याभिमानी देवता उसके बाद वहाँ चंद्रलोक में ले जाएंगे इस प्रकार देवता मानेगा तो ब्रह्मलोक का मतलब स्पष्ट अर्थ कर रहे हैं प्रकरणात प्रकरणाच कर करे प्रकरण है कर्म का है इसलिए सीधा ब्रह्मलोक नहीं होगा तो इसलिए यहां ब्रह्म का मतलब है स्वर्ग है तो ब्रह्मलोक क्यों कहा ये ब्रह्मलोक का एक अंश है यहाँ से प्रारंभ इसलिए प्रकरणात आगे जो बता रहे जो केवल जो कर्म है जिसमें ज्ञान नहीं उपासना नहीं उसकी निंदा कर रहे हैं अर्थात उपासना रहित जो केवल कर्म है उसकी निंदा करता है तो उपासना और कर्म होने से वो समुच्चय हो जाएगा तो ज्ञान मतलब ये मुख्य जान नहीं लेना है इसमें दिया है ना जान रहित ब्रह्मज्ञान नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं लेना है। यहाँ तो ज्ञान का मतलब उपासना उपासना ज्ञान वहाँ है न विद्या अविद्यामृतम तीर्था विद्या अमृतम स्मृते ई सबा है विद्य तो अमृतमस्मृत अम्र, हाँ। तो अविद्या का मतलब हां कर्म अविद्या का मतलब कर्म तो उस कर्म से मृत्यु को पार होता है मृत्यु का मतलब ये अशास्त्रीय व्यवहार आदि ये मृत्यु से पार होता है और विद्या बोलते उपासना के द्वारा ब्रह्म लोक होता है अमरलोक वही असतोम सदगमया तमसोम का उपासना और कर्म में बस इतना ही अंतर है वाचिक और शारीरिक जो हो रही क्रिया वो कर्म है मानसिक जो क्रिया हो रहा है उपासना इसका नाम है उपासना जैसा हम महिमना पाठ कर रहे हैं अभी उपासना है कि वो कर्म है अभी तो बताया आपने सामने भी हो रहा है तो उपासना वाणी से महिमना पारं करते जा रहे तो है? मन अर्थ का अनुसंधान महिमना तो समुचे हो रहे तो इसीलिए केवल पाठ करने की अपेक्षा अर्थ के सहित हो समुचे हो जाए उसका फल दुगुना क्योंकि विद्या वीरवत्ताराम हो उपासना के साथ उसका फल अत्यधिक बढ़ जाता है मन का तो इसलिए हम बता रहे हैं एक ज्ञान रहित कर्म अर्थात ये ज्ञान रहित जो कर्म एक ज्ञान रहित कर्म एक फलम बस इसका फल कितना है स्वर्ग तक की फल है ज्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ ले जाएंगे स्वर्ग तक फलम अविद्या काम कर्म कार्यम वो अविद्या है काम कर्म का कार्य है भले ही वो अच्छा कर्म है <speak> किंतु अविद्या काम कर्म का ही है क्योंकि अविद्या पड़ी अविद्या के बाद उसके अंदर कामना मुझे स्वर्ग मिले मैं वहाँ जाऊँ बढ़िया भोग करूँ कामना पड़ी है उसके, उसके लिए कर्म किया तो अविद्या काम कर्म का ही एक प्रकार का कार्य है तो बोले अविद्या काम कर्म कार्य अतो असारम इसलिए सार नहीं है वो बस यहाँ के भोग के अपेक्षा उसको सार मान लिया ये जो भौतिक पदार्थ है ना यह कुछ उसके अपेक्षा उसको क्या माना सार किंतु सार नहीं असार दुख का मोलम वो भी क्या है दुख का है।, है वो भी अंततः दुख का कारण है देखिए आपके पास छोटी वस्तु खो गई ये बड़ी बात नहीं बड़ी वस्तु मिल गए खो गए तो ज्यादा दुख का सुख जाने के सुख जाने के बाद आओगे तो वैसे ही वो अधिक दुख का कारण है जब तक है आपके पास जैसे आप सौ रुपए खो गए कोई चिंता नहीं, नहीं आपके पास एक हजार दस हज़ार खो गए तो चिंता बढ़ेगी ज़्यादा बढ़िया वैसे यहाँ का सुख छोटा सा है स्वर्ग सुख बड़ा है और ज्यादा दुख तो का मोल है इसलिए इसलिए वो दुख का मोल है मित्री भी निंदा कर रहे हो लवाहेते लवाहेते प्लवाते अदृढ़ा यू अष्टोवर येषु कर्मात योनंद मूढ़ाश्रेय जरा मृत्यु ते पुनरेवायती लवा, प्लवा बोलते नौका के uh, समान अविनाशी, लवा का बोलते अविनाशी, अच्छा नौका एकदम अविनाश कौन से लेना, अवरम अवरम कर्म अवरम, वरम मतलब निकृष्टे अत्यंत निकृष्ट कर्म निकृष्ट क्यों है इसलिए है वो नाशवान कितना भी करे आपको सुख नहीं देंगे नाश करने वाला इसलिए तो वहां लेना इसलिए ये शु अवरम कर्मा जिनमें ये जो निकृष्ट कर्म आश्रित है और वो कैसा है ये है ये आगे ते है उक्तम अष्टादा उत्तम अष्टादशा उत्तम जिनमें जो कर्म बता दिया आश्रित है वो क्या है अठारह अठारह पूर्जाओं से बनाया हुआ कर्म है सोलह ऋत यजमान चार वेद के चार होते चार चार उसके सहायक होते हो गए होता हो गया रिख्वेदी हाँ। रिख्वेदी। हो गया ऋग्वेद का आँ. और का हो गया उद्गाता और उसका हो गया ब्रह्मा उसके पीछे चार चार रहते मुख्य के पीछे पीछे मुख्य हो गए उनके पीछे नीचे चार तीन और तीन उसको हाँ। मिला चार। मिला के के चार चार चार इसके सहायक सहायक उसके उसके तो तो तो हो जाएंगे और और यजमान मिलाकर ये तो मिला तो अष्टादशम अठारह हो गए इससे बनाए हुआ ये निकृष्ट कर्म कौन यज्ञ रूप कर्म अठारह वाली गाड़ी हाँ यज्ञ रूप ये कर्म प्लवा बोलते अविनाशी और अधिक तो नौका हो गया ना विनाशी नहीं इसलिए वही प्लवा का मतलब नौका ही करेंगे विनाशी करेंगे हाँ, अद्रेड हाँ, लिखा है न, और विनाशी भी है यद्यपि नौका परक होता है भाषा करना विनाशी परको नौका और सामान्य नौका एक तो क्या है अविनाशी भी है और दृढ़ भी नहीं है मतलब तो मतलब ये आप ये जो नौका है ये अट, अटारा तत्वों से बना हुआ वो तो आपको ये शसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं डुबा देंगे बीच में जैसे दूर बड़ा सागर को पार करना है किनारा और पार करने के लिए क्या बड़े बड़े तिलिंगला जैसा उसमें पड़े उसमें राग द्वेष काम क्रोध आदि छः बड़े बड़े भयंकर वह तो पकड़ के डुबा देंगे वो उसके तो लिए एक ही नौका है नौ नौ यहा सं को नौ ज्ञानदीपी ने कहा अलग अलग बस इसी से आप आराम से पा रहे हो सर इसको कोई डूबा ज्ञान देव तु कैवल्य हाँ ये नौका आपको पार करेंगे hmm. तो इसलिए बता रहे हैं और क्यों अदृढ़ है क्यों अविनाशी बोल रहे ये तस् यो ये ये मूढ़ा मान लीजिए किंतु hmm. तो जो मूड व्यक्ति है मूड का मतलब है शास्त्र का तथ्य को ठीक ठीक से नहीं समझ रहे शास्त्र तो जानते हैं मीमांसक मूड नहीं है hmm. तो मीमांस को संकेत कर रहे कर्मी है ना उनको संकेत मूड़ का मतलब है बाला मूड़ का मतलब है बाला बाला मतलब बाला का मतलब बालक नहीं लेना Mura की हो गया नहीं बिल्कुल मूर्खी है ना शास्त्र तो जानता है वो शास्त्र को जान रहे है ना अच्छे प्रकाश से शास्त्र जान रहे परिपक्का इसलिए हाँ बाला बाला का मतलब है अधित सर्व शास्त्र अनदित <laughs> वो बाला। को जानते हैं वेदांत तो नहीं अरे यही है झगड़ा तो कर तो करेंगे सब वो बाल ही है क्योंकि तत्व तो देखे मारे भले मारे स्वीकार करना अलग है अभी देखे आपस में आप तो राम को मानने वाले कृष्ण को नहीं मान रहे बढ़िया तो है और जो विष्णु को मानने वाले शिव को नहीं मान रहे शिव को मानने वाले क्या वो भगवान ऐसे होगा तो बाला नहीं तो क्या है वो एक ही तत्व है बस हम शिव को मानेंगे ही नहीं तो उसमें उठाए कहाँ कली गए ना गीता में क्या ये जानते हैं सा पश्चात ही सै वो पश्चात तेरा में है ना ये पश्च्यति सा पश्चात वही देखता है पूरा भाई दूसरे नहीं देखता हाँ अवश्य देखते वो बोलते अज्ञान जैसा तिमिरादि रोग से अनेक चंद्रमा देख रहे हैं वैसा वो देख रहा है वहां दृष्टानदि रोग होने से अनेक चंद्रमा को देख रहे और ये तो एक चंद्रमा को देख रहे कल नहीं गया उसमें गीता कल ही गया इसीलिए वो बाला मतलब यही ऐसा लक्षण क्या है यद्यपि वो न्याय ने किया है बालक का न्याय का बाला उन्होंने लक्षण किया है अधित सर्वशास्त्र अनदित न्याय शास्त्र अच्छा। न्याय में <laughs> बाला नाम सुख क्रियते इसका मतलब वो उनका शास्त्र को बड़ा वही सारा शास्त्र अध्ययन किया आ, न्याय नहीं, नहीं पढ़े वो बाला न्याय मतलब न्याय, न्याय में बालक है वो यहाँ अध तो मतलब आप सब जान लिया मतलब तत्व को नहीं जाना यथार्थ तत्व को नहीं जाना तो इसीलिए यहां बता रहे ऐसे जो मूढ़ा मूढ़ा का मतलब इस प्रकार शास्त्र के विषय में ठीक ठीक से निर्णय कर रहे बिल्कुल मूड भी नहीं है ए तत्श्रेयो एक तत्त बोलते कर्म ही श्रेया है कर्म ही क्या है श्रेय है कर्म ही क्या है श्रेष्ठ श्रेया है अतः यही मोक्ष मिलेगा आपको इससे इससे बढ़कर कोई हाई श्रेय नहीं अभिनंदन थी अर्थात यही श्रेय है इस प्रकार इनका ही अभिनंदन करते इससे भी परे है कोई ऐसा नहीं इससे भी परे है ऐसा नहीं मानते क्योंकि अपने बुद्धि के अनुसार अपनी दुराग्रह को लेकर जैसे विकास है विकास जैसे देखिए पाश्चात्य दर्शन है ज्यादा से ज्यादा वो पहुंचा है कहाँ मनोमय तक पहुँच गए उससे आगे नहीं गए चाहे तो कांटो हो कोई भी है वो मनोमय तक गए पहुँचा दिया मनोमय और भी, मनो भी ज्यादा बोल तो वहाँ तक, तक, तक विज्ञान नहीं उनका उनका थोड़ा बुद्धि जहाँ तक पहुँच नहीं उनकी ज्यादा मनोमया तो वहाँ जहाँ से रुक गया भारतीय दर्शन है वहाँ से प्रारंभ हो गया तो गए बहुत नई आय का आदि उससे भी आगे गए आनंदमय तक ले गए वेदांत जहाँ आनंदमय हो गया आनंद में जाके पहुँच जाए अन्य दर्शन का जहाँ समाप्ति वेदांत के वहाँ आनंदम पुच्छ ब्रह्म प्रतिष्ठा तो इसलिए बोल रहे हैं ये अभिनंदन थी अभिनंदन जी बोलते हैं उसमें आनंदित हो जाते हैं बस यही स्वर्ग है यही मोक्ष है यही और क्योंकि वो कहते ना यार प्रयोग किए हैं ना स्तुति ने तो यही ब्रह्म है ऐसा ब्रह्मलोक मान के इसे आगे कोई ब्रह्मलोक आए नहीं ऐसा मानते कौन मूडा ठीक ऐसा मानने वाले हो गए क्या जरा मृत्युम ते ये अभिनंदनती ते ये अभिनंदनती ते जरा जरामृत्यु बोल तो जन्म मृत्यु आदि को पुनरेवा मृत्यु बुढ़ापा अर्थात पुनरपी जननम पुनरपुर मरण पुनरपी जननी जटरे संसार चक्र में बार बार बार बार आते रहेंगे ओम पूर्णमद पूर्णमज पूर्ण पूर्णम दिपूर्णमा शांति शांति शांति शंकर शंकर देहाय दक्षिणा